गीता तत्व चिंतन यथार्थ कर्म का स्वरूप उन्नीसवा नियत कर्म की व्याख्या अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कर्म श्रेष्ठ है या विचार यदि विचार श्रेष्ठ हो तो इस भोर कर्म में पढ़ने की क्या आवश्यकता उसने भगवान से यह भी कहा था कि आप निश्चित करके बताइए कि दोनों में से मेरे लिए क्या करनी है तो यहाँ पर स्पष्ट उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर कैसे कर्म कर नियत कर्म कर नियत की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर अपने गीता भाष्य में लिखते हैं नित्यम योजस्मिन कर्मणि अधिकृत फलाय च अश्रुतम तद नियतम अर्थात जो कर्म श्रुति के अनुसार कोई फल नहीं देता ऐसे जिस कर्म का जो व्यक्ति अधिकारी है उसके लिए वह नियत कर्म है इसको नित्य कर्म भी कहा जाता है जिसको करने से कोई फल नहीं मिलता पर जिसको न करने से दोष होता है ब्राह्मण के लिए नित्य कर्म है श्रम दम तप और क्षत्री के लिए शौर्य युद्ध से अपलायन दान आदि उसी प्रकार वैश्य के लिए यह कर्म है कृषि गोरक्षा वाणिज्य और शूद्र के लिए परिचर्या आदि हमारे देश में यह जो चार वर्णों में मनुष्यों को विभाजित किया गया उसकी पृष्ठभूमि बड़ी वैज्ञानिक थी तब मनुष्य के वर्ण का निर्धारण उसके जन्म के द्वारा नहीं अभी तो उसके गुणों और कर्मों के द्वारा होता था ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न बालक भी अपनी नीच वृत्तियों और हीन कर्मों के कारण शुद्र बन सकता था और शुद्र कुलोत्पन्न बालक भी अपने उदात्त गुणों के बल पर ब्राह्मण के रूप में पूजित हो सकता था पर आज तो वर्णों की वह वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पूरी तरह नष्ट हो गई है वर्णों का आधार आज जन्म को माना जाता है इसलिए आज वर्णव्यवस्था मृत प्राय है इसका विशद विवेचन हम चौथे अध्याय के तेरहवें श्लोक की व्याख्या में करेंगे जहां भगवान कृष्ण ने कहा है चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म मैंने गुण और कर्मों का विभाजन करते हुए चारों वर्णों को रचा है यह वर्ण व्यवस्था पहले एक सामाजिक व्यवस्था थी जो धीरे धीरे रूढ़ी का रूप धारण करती गई वह मनुष्य की वृत्ति का पर आधारित थी और वृत्ति का आधार व्यन्न नहीं हुआ करता महाभारत कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था अधिक रूढ़िगत नहीं प्रतीत होती तब समाज को कर्मणा वर्ण का सिद्धांत माना था अर्जुन तो वैसे भी क्षत्रिय था उसने उसके लिए क्षत्रिय हेतु नियत कर्म करना ही उचित था पर वह युद्ध से पलायन की सोचता है भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह की कल्पना करता है ऐसा करने से तो वह दोष का भागी होता इसीलिए श्री कृष्ण उसे नियत कर्म करने का आदेश देते हैं बीस कर्म के चार भेद हमारे नियत का अर्थ ऊपर नृत्य क्रिया है कर्म के चार भेद किए गए हैं पहला नित्य दूसरा नैमित्तिक तीसरा काम्य और चौथा निषिद्ध नित्य का अर्थ वही है जो ऊपर बताया गया है जिसका पालन कोई फल उत्पन्न नहीं करता पर जिसका नहीं करना दो सागह होता है नैमितिक वह है जिसे किसी निमित्त से करते हैं जैसे व्रत उपवास गणेश पूजा दुर्गा पूजा आदि ये सब नैमित कर्म हैं जो एक विशिष्ट निमित्त से किए जाते हैं इनको नहीं करने से कोई दोष नहीं होता पर इनको पूर्ति हेतु तो किया जाता है निश्चित रूप से कहते हैं जिसे किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर भव जब भगवान कृष्ण अर्जुन को नियत कर्म करने का आदेश देते हैं तो उनका तात्पर्य यह है कि अर्जुन अपना स्वभाव प्राप्त युद्ध कर्म करे काम में कर्म न करे काम में कर्म बांधता है नित्य कर्म का अनुष्ठान वैसे तो कोई फल उत्पन्न नहीं करता पर व्यक्ति को अपने धर्म में आरूढ़ करने में प्रेरक और सहायक होता है इसीलिए नित्य कर्म का अभाव व्यक्ति को धर्माचरण के क्षेत्र में शिथिल कर दे सकता है और इस प्रकार भयंकर दोष की उत्पत्ति का कारण बन सकता है